टॉक दिया तले अंधेरा नंबर टेन जब तुम किसी गुरु के पास जाओ तो वो क्या कहता है ये मत देखना वो किस तरह के कपड़े पहनता है ये मत देखना वो क्या खाता है क्या पीता है ये मत देखना क्योंकि ये सब तो यही संसार की बातें तुम तो ये देखना कि क्या वो परमात्मा के पास रहता है कैसे तुम पहचानोगे क्योंकि जब कोई आदमी संसार के पास रहता है तो उसमें कुछ घटनाएं घटती उसमें क्रोध होगा लोभ होगा मोह होगा अहंकार होगा ये संसार के पास रहने वाले आदमी में घटती परमात्मा के पास रहने वाले आदमी में इससे विपरीत घटता है वो विनम्र होगा वो निरहंकारी होगा क्रोधी नहीं होगा काम नहीं होगा लोभी नहीं होगा इनको पहचानना अगर तुम्हें थोड़ी सी झलक मिले और स्वभावतः जिस आदमी में ये सब बातें न होंगी वो आदमी शांत होगा प्रसन्न होगा एक प्रफुल्लता होगी उसमें एक ताजगी होगी जिससे उसका फूल सदा नहाया हुआ है उस पर कभी कोई धूल नहीं जमती उसका दर्पण साफ होगा तुम उसकी आशिश करना सुगंध आती है जो संसार में असंभव तुम उसके पास मौन बैठ के ये समझने की कोशिश करना क्या इस आदमी से कुछ तरंगे आती हैं जो तुम्हें छूती है और तुम्हारे भीतर तक प्रवेश कर जाती है क्या ये आदमी जब तुम्हारी आंखों में देखता है तो तुम्हारे भीतर कोई बिजली कौन जाती कि तुम दूसरे होने लगते हो कि तुम्हें लगता है कि मैं मिठा और कुछ नया हो रहा है क्या इस आदमी के पास शांति और क्रांति घटित होती इस आदमी का स्वाद लेना क्या कहता है ये बहुत मौल्यवान नहीं क्योंकि पंडित भी तोतों की तरह वही दौरा रहे जो ज्ञानियों ने कहा है जो ज्ञानियों ने कहा है नकलची बंदरों की तरह उनकी नकल कर रहे हैं जैसे ज्ञानियों ने आचरण किया है तुम पाओगे सब तरफ अभिनेता हैं जो ठीक वैसा ही आचरण कर रहे हैं वही कपड़े पहनते हैं वही चाल चलते हैं वही खाना खाते हैं नकलचियों की कमी नहीं ना तोतों की कमी नकलचियों को तुम साधु कहते हो तोतों को तुम पंडित कहते हो बड़ी कठिनाई है कैसे पहचानोगे इस को कि आदमी सच में परमात्मा के निकट है तुम इसके पास चुपचाप बैठ के आंख बंद करके इसको अनुभव करने की कोशिश करना क्योंकि जो व्यक्ति परमात्मा के निकट है उससे परमात्मा की झलक तुम्हें मिलेगी जो पास है वही खबर दे सकता है जो उसके जितने पास है उतनी ही ठीक खबर दे सकता है इसलिए हम तीर्थंकरों को भगवान कहे बुद्धों को भगवान कहे उसका कुल मतलब इतना है कि वो भगवान के इतने निकट है कि हमारे लिए भगवान उनके आर पार भगवान का प्रकाश हम तक आ रहा है वो बीच से हट गए पारदर्शी हो गए और हम सीधे तो भगवान को नहीं देख सकते लेकिन उनके माध्यम से थोड़ी सी झलक हमें मिलती है